अमृत वचन स्वामी रान सरस्वती ओम श्री नमः नम यौवंत वाचमिमां मम वाच मीमा प्रसुक्ताजीवक्तिधर सुधा अन्यास्तचरणश्रवण तगगा राणा नमो भगवते पुषात तस्से सततमिशपुस्पै प्रक्षिप्यते रसभर मधुरद्विरेफ जागर भगवान्क्रवर्ती विश्वदय प्रलयनाटकुधार ईश्वर की पंच शक्तियों का प्रतिपादन, सृष्टि के कणकण में अनुस्यूत श्री शाम्ब शिव भगवत संतवृंद तथा आत्मस्वरूप श्रोतविंद आगम शास्त्रों में परमेश्वर को पंचकृत्यकारी कहा गया है उसकी पांच शक्तियाँ निरंतर काम कर रही हैं तीन शक्तियों के विषय में तो प्रसिद्ध है कि भगवान सृष्टि करता है पालन करता है संहार करता है शिष्ट शक्ति अपना काम कर रही है पालन शक्ति अपना काम कर रही है संसार शक्ति अपना काम कर रही है और उसी परमेश्वर की एक निग्रह शक्ति है जिसका नाम माया है वह अपना काम कर रही है वह सत्य को आवृत्त करके आपको भोगों में प्रवृत्त करा रही है उसी परमेश्वर की एक अनुग्रह शक्ति है कृपा शक्ति है वह कृपा शक्ति इस जीव को अपने मूल स्वरूप में पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है आगम शास्त्र ने यह स्वीकार किया है कि वस्तुतः अनुग्रह शक्ति के अंदर ये सभी शक्तियाँ काम करती हैं उत्पत्ति पालन संहार और माया शक्ति ये सभी कृपा शक्ति के अंदर काम करती है यदि उत्पत्ति रूपी कृपा न हो तो जीव न भोग प्राप्त कर सकता है न परमार्थ के लिए साधन ही कर सकता है इसलिए इसमें भी कृपा अनुचित है पालन न हो उत्पत्ति होते ही संहार हो जाए तो फिर कोई भी आगे का कार्य नहीं हो सकता इसलिए पालन शक्ति भी कृपा शक्ति से अनुच्युत होकर काम करती है सामान्य व्यक्ति उत्पत्ति और पालन में तो कृपा देखता है पर संघार में उसकी कृपा नहीं देखता है पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है संघार शक्ति भी कृपा शक्ति से अनुच्यूत होकर काम करती है यदि संघार न हो सृष्टि पालन होता रहे तो घर में वृद्धों की कतार की कतार लग जाए आज जबकि एक वृद्ध को संभालना कठिन है और वृद्धों की कतार खड़ी हो जाए तो घर में उन्हें संभालना कितना कठिन काम हो जाएगा संघार शक्ति भी अनुग्रहाधीन है कभी कभी हम इस बात को समझ नहीं पाते बालक को माता जब थप्पड़ मारती है तो उस समय उसकी कृपा विशेष रूप से रहती है या उस समय रहती है जब लड्डू खिलाती है माता कभी भी बालक को थप्पड़ नहीं मार सकती वह तो लड्डू ही खिलाना चाहती है पर उसको थप्पड़ जिस समय मारना पड़ता है उस समय भी उसका हृदय अत्यधिक कृपा शक्ति से अनुस्यूत होता है लड्डू की अपेक्षा भी अधिक अनुग्रह शक्ति थप्पड़ में है यह हम व्यवहार में देखते हैं इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे मन के अनुकूल कोई परिस्थिति उत्पन्न करता है तो हम समझते हैं परमेश्वर की कृपा है परंतु हम अनुग्रह शक्ति के बिना यह अनुसंधान नहीं कर सकते कि जिस समय वह थप्पड़ मारता है उस समय उसकी बहुत बड़ी कृपा है क्योंकि बहुत बड़ी कृपा को आधार बनाए बिना थप्पड़ मार ही नहीं सकता जैसे माता हित को आधार बनाए बिना बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकती वैसे ही हित को आधार बनाए बिना परमेश्वर कभी भी थप्पड़ नहीं मार सकता साधक और असाधक में यही अंतर है कि साधक इसी विषय पर अनुसंधान करता है कि प्रत्येक परिस्थिति हमको ऊपर उठाने के लिए आई है इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में वह भगवान की कृपा का अनुसंधान करता है पर असाधक इसका अनुसंधान नहीं कर पाता भगवान की अनुग्रह शक्ति सृष्टि पालन एवं संहार में भी अनुसूत है इसी प्रकार माया शक्ति जो निग्रह है उसमें भी अनुग्रह अनुसूत है क्योंकि वह भी अनुग्रह युक्त न हो तो किसी को कोई भी भोग प्राप्त हो ही नहीं सकता बिना माया के भोग प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि शरीर के साथ अध्यास किए बिना कोई भोग होता नहीं है माया यदि आपके स्वरूप को न भुलावे तो किसी कर्म का भोग ही संभव नहीं है पर आप तो भोग चाहते हैं यदि माया के अंदर कृपा शक्ति न हो तो भोग कैसे प्राप्त करेंगे इसलिए माया के अंदर भी अनुग्रह शक्ति अनुचित है अनुग्रह शक्ति का अपना और भी विशिष्ट स्वरूप है वह स्वरूप सृष्टि के आदि में प्रकट हुआ जिस समय भगवान ने माया शक्ति को आधार बना करके इस सृष्टि की उत्पत्ति की उसी समय अनुग्रह शक्ति ने भगवान के अंदर प्रवेश करके वेद का प्रागट्य कराया वेद की विशेषता यही है दूसरे जितने भी धर्मों के प्रवर्तक ग्रंथ हैं कोई 1800 वर्ष पहले के कोई 1400 वर्ष पहले के और कोई कुछ वर्ष पहले के हैं पर वेद का प्रागट्य उसी समय हुआ जब सृष्टि हुई सृष्टि के बाद मनुष्य इस संसार में किस प्रकार अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा इसके लिए साधन विशेष का निर्णय जिसमें किया गया है ऐसे वेद का प्रागट्य परमेश्वर ने किया इसीलिए ये वेद सार्वभौम ग्रंथ है ये वेद मनुष्यों को धीरे धीरे उनके गंतव्य की ओर इन्हें विभिन्न शक्तियों के माध्यम से ले जाते हैं